देव नारद जी ने कहा देवतियों को कि बलि महाराज जी के सर को धड़ को उठाकर लेकर चले जाओ आपके गुरु शुक्राचार्य जी जीवित कर देंगे क्योंकि तो उनके पास संजीवनी विद्या थी उन्हें लेकर चले गए सारे देवता स्वर्ग पर राज्य करने लगे अपना राज्य पालिया संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने उन्हें जीवित कर दिया और जीवित होते ही बली महाराज जी रोने लगे। और बोले गुरुदेव हमारे संको छल हो गए गुरुदेव ने का चिंता क्यों करते देवताओं के पास विष्णु की शक्ति तुम्हारे पास गुरुदेव है और विष्णु किसके अधिन है बोले ब्राह्मणों को ब्राह्मण भक्त हो जाए अब तो ये सारे रास्ते ब्राह्मणों के भक्त हो गए दूर भी, भी ब्राह्मण नजर आ जाओ दौड़ जावे कंधे पर जबरदस्ती घर पर लाकर उसका पूजन करे उन्हें भोजन करवावे सारे ब्राह्मण बलि महाराज के सेवक हो गए अरे बलि तेरे जैसा भक्त नहीं है खुश होकर ब्राह्मणों ने एक यज्ञ किया यज्ञ में धनुष कवच बाण और व्रत निकला ब्राह्मणों ने कहा राजन तुम इस रथ पर बैठ जाओ तुम्हें कोई हरा नहीं सकता रथ पर बैठ गए बढ़ भी जाता था छोटा भी हो जाता था सारे वृक्ष बिठा कर महाराज ने स्वर्ग पर हमला कर दिया अमृत ये देवता भी बली महाराज का सामना कर सके एक पीछे से भागने वाला दरवाजा स्वर्ग में सारे भाग गए और बलि महाराज स्वर्ग के राजा बन गए बलि महाराज की इस तरह ऐसी बली महाराज स्वर्ग के राजा बन गए बलि महाराज ने कहा गुरुदेव स्वस्थ गद्दी कम मिलेगी बोले इसके लिए तो इलेक्शन ही होगा तो कौन सा इलेक्शन होता है सो जरूरी तो यहाँ जो है यज्ञों की हो रही है देवता बिचारे कोई पक्षी कोई पशु कोई ब्राह्मण इस तरह से भेज भदल कर रहते थे एक दिन देवराज इंद्र रोते रोते माता अदिति के पास आये पुत्र का शोक देखा नहीं गया के तप कर कर आ गए उनसे प्रार्थना करी वो वर्ग फाल्गुन मास में आता है बारह दिन का माता अदिति ने भगवान श्री विष्णु का किया भगवान प्रसन्न हो गए भगवान ने कहा आदिति तुम्हें क्या चाहिए बोले आपके जैसा बेटा चाहिए भगवान ने कहा क्षमा करना मेरे जैसा तुम्हें बेटा नहीं मिल सकता एक हम भविष्य मेरे जैसा कोई नहीं तो मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगी बोले यही कामना तो भगवान ने कहा कहो तो तरीके से आपने कहा मेरे जैसा तो कोई तो भी नहीं है। क्या चाहती हो बोले साहब बली का नाश चाहती हो क्षमा करना जैसे तुम मेरे भक्त हो वैसे बलि भी मेरा भक्त है और तुम्हें भी निराश नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने बच्चों के राज्य के लिए दुखी हो मैं बलि के पास जाऊंगा भीख मांगूंगा अगर भीख में तुम्हारे बच्चों का राज्य दे देगा ठीक है पर मैं समझ नहीं करूँगा समय आने पर माता अदिति ने गर्भ को धारण किया कौन आये गर्भ के अंदर वामन पुराण के अठाईसवी अध्याय में लिखा श्री कृष्ण पेट में आये भगवद गीता के दसवें अध्याय में भगवान के थे आदित्य नाम हम विष्णु मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु ब्रह्मी के प्रगति कांड के अंदर भी कृष्ण जन्म कांड के अंदर भी भगवान ने कहा कि जब वसुदेव देव की को तो भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान ने कहा कि तुमने तो मेरा तप किया और तीन मरतबा कहा था की मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊ तो वहाँ पर भी लिखा है कि भगवान वामन का शव स्थिति बने श्री कृष्ण ही हैं। समय आने पर भगवान का अवतार होगा तो देव भगवान श्री वामन देव जी का अवतार हुआ वामन इंच के थे भगवान सारे देवताओं ने आकर किसी ने भगवान को चप्पल दी किसी ने कमंडल दिया किसी ने दिया और बृहस्पति जी ने यजो संस्कार करवाया जो ब्राह्मण कुल में भगवान का अवतार हुआ। दीक्षा के बाद हम वैष्णव लोग भिक्षा मांगे भगवान ने भिक्षा मांगी और भिक्षा जब अपने गुरुदेव को देने लगे गुरुदेव ने कहा हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए बोले क्या चाहिए गुरुदेव बोले त्री लोग ये तीन लोग मुझे कौन देगा बोले इस वक्त तीन का राजा केवल बलि है और इस वक्त वो नर्मदा नदी के किनारे लेते भगवान छाता छोटे कोने ब्राह्मण थे भगवान कुछ शाला में चले संकल्प बलि जी रेनी वाले थे भगवान को देखा तो तुरंत गद्दी से भरे हो गए भगवान का स्वागत करने के आओ ब्राह्मण देव आपका स्वागत बली महाराज जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण नहीं देखा क्या कामना है धन की कामना है तो खजाने में ले जाकर खड़ा कर देता हूँ जो धन चाहिए ले लीजिए। गौ की कामना है तो गौशाला में ले जाकर खड़ा कर देता हूँ जितनी गैया चाहिए ले लो अरे ब्राह्मण देव जीवा करने की अगर कामना है तो त्रैलोक में आप जैसी कोई बोनी ब्राह्मणी होगी उससे जीवा भी करवा देंगे आपकी कामना का ये बताइए भगवान ने कहा बली तुम्हारे पूर्व जो है हिरना इंद्र झाड़ू पोषा करते थे उनके घर में और वरुण देव उनके घर का पानी भरते थे अरे सारे देवताओं उनसे भय रहते थे कितने शक्तिशाली और उनके पुत्र पैहलाद हुए जिन्होंने खम से ही भगवान को निकाल दिया और प्रहलाद पुत्र विरोचन महादानी पता क्या मांगा देवताओं ने उनसे उनका शरीर ही मांग लिया और दे दिया और विरोचन पुत्र बलि दू भी कोई काम नहीं बली महाराज शर्मिली हो अरे सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपकी कामना भगवान ने कहा हमको तीन पग भूनी चाहिए बली महाराज अटा कर बोले लो तारीफ तो तूने हमारे पूर्वजों की ऐसे की कि तुम जैसा कुछ तारीफ करने वाला नहीं हो पर जब मांगने का समय आया जैसे तेरी काया भोनी वैसे तेरी बुद्धि भी बोली तीन पग भूल अरे मैं त्रिलोक का राजा हूँ अरे कम से कम मुझसे एक गांव को मांग लेते भगवान ने कहा जितनी चादर उतना पग फहराना चाहिए उस पक भगवान ने बलि जी तो ने कहा नाप लो बोले ऐसे ठेरी नापे ना संकल्प फिर बली महाराज ऐसा लगे क्यों मुझे त्रिलोक में लज्जित करना चाह रहे हो? कोई बोलेगा एक ब्राह्मण तीन पग भूमि के लिए आया और उसके लिए भी संकल्प इतने शुक्राचार्य की नजरों से देख रहे पुराव में कैसा आती भागवत का प्रसंग नहीं है तो चार्यों से सुना है कि शुक्राचार्य जी आ गया हे बलि यज्ञ करो बोले गुरुदेव चुक जाइए पहले ये बावन ब्राह्मणों को देना चाहिए शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया देखो जी तो कौन सा बावन है ध्यान किया तो भगवान को भोने बनकर आए मैं शं चक्र कथा पद में चार हाथ को छुपा रखा था शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया तो सीधे आंख से देख लिया चार हाथ देख लिया भगवान ने शुक्राचार्य जी ने कहा बलि ना बावन ना त्रेपन ये विष्णु है एक में नीचे का नाप लेगा दूसरे में ऊपर तीसरे की जगह नहीं बचेगी मना कर अच्छा तो बड़ी महाराज जी ने कहा भगवान है? तो मेरे लिए तो बड़ी प्रशंसा की बात है लोग इनसे मांगते हैं मेरे पास मांगने के लिए आ गया जो और दूसरा अगर ये ब्राह्मण होगा तो तीन पक्ष भूमि ले लेगा और अगर विष्णु होगा तो ये है ही इनका तो ले लेंगे ले अपना राज्य हमारा तो कुछ नहीं बोले तुम गुरुदेव की बात नहीं मान रहे हो तुम श्रीहीन हो जाओ मानो बलि महाराज जी के श्रीहीन भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन मारो इनको राज्य ले लो अर्जुन ने बोला हे लक्ष्मीपति कृष्ण क्या कहा हे लक्ष्मीपति कृष्ण क्यों कहा लक्ष्मीपति कृष्ण अर्जुन ये बताना चाहता है कि आपकी बीवी पैसे वाली है और आप बोलते राज्य ले लो लड़ाई कर लो बीबी पैसे वाली है थोड़ी हमारी सिफारिश कर दो इसकी अच्छा दिलवा देगी अच्छा बलवा देगी इसीलिए लक्ष्मीपति कृष्ण तो श्री श्री वेंकटेश्वर श्री गोविंदम नारायणम जिसके आगे श्री, श्री श्री श्री लगाया जाता है उस तो श्री भगवान यहाँ पर विराजमान है तो बली महाराजी श्री इन कैसे हो सकते हैं बंधु भगवान की जय नहीं माने गुरुदेव की बात हर जगह गुरुदेव की थोड़ी मानी जाती है जहाँ धर्म की बात होगी वहाँ गुरु की मानी जाएगी और जहाँ गुरुदेव धर्म की बात करे तो गुरुदेव को टाटा कर बोले जय सी का राम हम आपका त्याग कर देते हैं तो गुरुदेव ने ठीक बात नहीं करी बली जी को नहीं भाई बोले ऐसा नहीं है तो कथा आती है तो कमंडल के अंदर ही शुक्राचार्य जी को उल्टी आग लगा दी पानी नहीं आरोप भगवान का कचरा आ गया होगा मारी शुक्राचार्य जी की उल्टी यहाँ कोई ही छोड़ दी मानो भगवान ये कहना चाहते हमारे दो नेत्र होते हमारा सीधा नेत्र ज्ञान का उल्टा नेत्र वैराग्य का होता है भगवान ने का सीधा नेत्र तुम्हारा ज्ञान का बड़ा परफेक्ट था मैंने बहुत छुपाया अपने आप को तूने देख दिया और उल्टे हाथ में मोती आ गया था तो मैंने ऑपरेशन कर दिया है मोतिया बार कर दिया है लिहाजा जो है पानी निकला वो तो बावन इंच के भगवान बैराट हो गए बोलो वैराट भगवान जय नीचे पग बढ़ाया पाताल अकल नाप लिया नीचे नापते हुए पग को ऊपर बढ़ाया तो भूर बहा सुहा जन महा तब लोग नाप लिए भगवान की अंगूठे से ब्रह्मांड में क्षेत्र हो गया उस क्षेत्र से पानी बरसा और वही से गंगा मैया प्रकट हो गयी बोलो गंगा मैया की अलग नंदा भद्रा सीता धारा में चार धाराओ में भंगा, गंगा मैया गौमुख से नीचे हर की कौड़ी में हरिद्वार में आ रही है के रूप में ऐसी गंगा मैया को हम बारंबार नमस्कार करते हैं भगवान ने गरुड़ जी को कहा बलि झूठा है इसे बंदी बना दो उस वक्त भगवान ने पूछ लिया बलि अब तुम्हारा क्या करें तुम तो झूठे निकले तुमने तीन पक्ष भूमि का वादा किया था तो तीसरा कारक है बलि जी ने कहा धन बढ़ा के धनमान भगवान ने कहा धन्यवाद तो बलि जी ने धनी गया मशीन को भी आपके सामने जब तक ये मशीनें ऐसे कई राज्य हम प्राप्त कर लेंगे तीसरा पग मेरे सर पर ही रख दो माँ भगवान छोटे हो गए उस वक्त तो जो है दिन दिया बलि बलि महाराज जी की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई प्रभु आपका है और आप नहीं लेंगे हमारा तो कुछ नहीं पेहलाद महाराज जय हो प्रभु जय महादेव पे भी क्या कृपा होगी तो मेरे पुत्र मेरे पोते पर होगी कैलाश महाराज महादेव ने बड़ी उपासना करी उनको चरण नहीं मिला चरणों का जल मिला क्यूँकी धन्य में मेरा ये छोरा पता नहीं जिन चरणों का लोग ध्यान करते वो आपने इसके सर पर ही लग दिया महाराज जो हो प्रभु आपकी इस तरह से बड़ी प्रार्थना करी फिर ये पुराण भागवत का प्रसंग नहीं है की भगवान उनके चौकीदार बन गए में कथा आती है संत महात्मा कहते हैं कि भगवान ने कहा वर मांगो तो बोले सदैव मैं आपको देखता रहूं बलि महाराज ने ये मांगा इसलिए चार महीने के लिए भगवान उनके चौकीदार बन गए चातुर्मास में भगवान बली जी के यहाँ चले जाते हैं और लक्ष्मी जी वहाँ गई बलि महाराज जी को रक्षा सूत्र बांधा यहाँ ऐसी रक्षा बंधन हो गया तो नमन करते हम आगे बढ़ते हेंगे आगे साक्षी मंत्र में राजा सत्यव्रत हुए तुम सुनभद्रा नदी में तर्पण कर रहे थे उनकी अंजलि में छोटी सी मछली आ गई मछली ने कहा मुझे तालाब में मत डालना बड़ी मछलियां खा जाएगी राजा सत्यवर्तन ने कहा तुम जिसे शुक्र जीव के लिए मेरा घर बहुत बड़ा है घर लेकर गए, जिस बर्तन में डाले वो बढ़ती ही जाए बढ़ती ही जाए। राजा ने कहा हमारा घर तो छोटा पड़ गया एक नहर में डाला मछली नहर जितनी हो गयी अब क्या करा तालाब जितनी हो गयी फिर एक नहर खो समुद्र से मिलाया भगवान समुद्र में चले गए कितनी बड़ी मछली यहाँ तो वर्ग नहीं है मत्स्य प्राण में 80 लाख माइल योजन की मछली भगवान बने एक योजन 12 किलोमीटर का होता है तो 80 लाख माइल योजन कितना होता है हिसाब लगा देना इतनी बड़ी भगवान मछली बने गए बोले राजन मुझे बड़ी मछलियाँ खा दे की सत्य वर्ग वही ले लगे ब्रह्मी देवताओं इतनी शक्ति नहीं जो अपना इतना विशाल रूप धन कर ले आप मेरे प्रभु नरण है मैंने आपको शुद्र जीव के दिया क्षमा कर देना भगवान प्रकट हो गए भगवान ने कहा सात दिन में भूल बहा सुहास जन महा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा सप्त ऋषि तो आयेंगे नौका आएगी तुम तो उस नौका आरोप चले जाना जितने जीव उनके से भी लेकर चले जाना नौका जब जगमगाएगी मेरा ध्यान करना मैं इसी रूप में आकर तुम्हें गीता का ज्ञान दूंगा बोलो दीन बंधु भगवान की इस तरह ऐसी उन पर भगवान की कृपा हुई कैसा पानी बरसा ना तो मस्तीकाल में वर्णन ना भागवत में पानी कैसा बरसता है प्रलय का तो जब मैंने गर्ग संहिता पढ़ा गर्ग संहिता के गौर्धन कांड के अन्य लिखा कि प्रलय का पानी कितना होता है कैसी सी बूंद होती है तो गर्ग संहिता में लिखा है कि एक विशाल जो हाथी जावत अंत हो जावे हमारे समाज में उतनी एक बूंद और उसकी सुन की धारा की तरह पानी बरसता है प्रलय